कल ये जो भाष में आया था ये ज्ञानम सन्यास लक्षण है सन्यास लक्षण में गोबरी समास बताया था कि ज्ञान का लक्षण सन्यास है सन्यास का अर्थ है सर्वकर्म त्याग और सर्व कर्म त्याग किस आश्रम में संभव है चतुर्थ आश्रम में ही संभव है और प्रसंगानुसार सब बताएंगे क्योंकि भगवत पाद के अनुसार इसमें बताया ना भगवत कार्य ने कि सर्व कर्म संस पूर्वक ज्ञान योग से ही मोक्ष होता है कैसे सर्व तो कर्म पूर्वक सर्व तो कर्म त्याग पूर्वक निष्ठा रूप धर्म में आत्म ज्ञान रूप धर्म में क्या है निवृत्ति रूप धर्म या आत्म से ही मोक्ष होता है कैसे आत्मज्ञान तो तो से मोक्ष होता है सर्वकर्म संन्यास पूर्वक तो भाषाकार के अनुसार सभी कर्मो का त्याग करने पर ज्ञान योग से मुक्त होता है तो कर्म त्याग इनको मान्य है भगवत को और दूसरे आचार्य तो कहते हैं कि कर्म त्याग अनिवार्य नहीं है ज्ञान होना चाहिए है ना क्या होना चाहिए ज्ञान से मोक्ष होता है अब कर्म त्याग अनिवार्य नहीं है अच्छा गीता भगवत के अनुसार गीता जो है किसका उपदेश करती है सर्व कर्म संस पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म का दूसरे आचार्य कहते हैं गीता में कर्म त्याग की कहीं बात ही नहीं आई है तस्मात्म क्या है कुरुकर्म ही तस्मात्म तुरु कर्मयु है ना कि तुम कर्म ही करो अर्जुन को क्या कहा है तुम कर्म ही करो तुरु कर्मयु तस्मात तुम कि तुम कर्म ही करो ऐसे ऐसे है ना कर्म करने को उपदेश दिया है अर्जुन तो है कर्तव्य से च्युत हो रहा था और गीता को उपदेश ने उसको कर्म में लगाया है तो अन्य आचार्यों का कहना है कि गीता में ज्ञान योग का तो वर्णन हुआ है लेकिन वो कर्म त्याग पूर्वक नहीं है तो प्रसंगानुसार सब देखे जाए जिस करेगा भगवत पाठ के अनुसार तो त्याग जरूरी है ये नहीं सोचना कि भगवत पाद सन्यासी थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा दूसरे सन्यासी आचार्यों ने भी क्या है कि कर्म त्याग की, की अनिवार्यता नहीं बताई रामानुजादी सभी सन्यासी ही हैं, लेकिन उन्होंने कर्म त्याग की अनिवार्य अनिवार्यता इसलिए नहीं बताई क्योंकि किसी भी आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से मुक्त होता है ना तो आत्मज्ञान के लिए क्या है सन्यास आश्रम अनिवार्य नहीं है हालांकि संन्यास आश्रम अच्छा तो है ही क्योंकि इसमें बहुत प्रपंचो से निवृत्ति हो जाती है यदि कहें आज का संन्यासम तो आज के संन्यासम को छोड़िए शास्त्र में जैसा संन्यास्रम कहा गया है वो तो अनुकरणीय है भाई उसकी महिमा बहुत है उसमें बहुत समय मिलता भजन चिंतन का और तो कल थोड़ा सा बचा था व्यक्ति बच रही थी कहते क्यूँकी गीता के अर्थ का ज्ञान होने पर क्यूँकी लेना लेनाथ है क्योंकि गीता का अर्थ ज्ञात होने पर विज्ञाते है ना विज्ञात एक अर्थ है की विशेष रूप से ज्ञात होने पर अथवा गीता का अर्थ अच्छी प्रकार ज्ञात होने पर समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है जब गीता के अर्थ को अच्छी प्रकार समझ ले उसका मनन कर ले तो सभी पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं क्या धर्म अर्थ काम और मूर्ख तो गीता के अर्थ का अच्छी प्रकार विचार किया जाए और विचार करके उसके अनुसार आचरण किया जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है लग जाएगा क्योंकि गीता के अर्थ का अच्छी प्रकार ज्ञान होने पर समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है सिद्धि सिद्धिकर्थ प्राप्ति करते इसलिए तद विवरण करते हैं कि गीता का व्याख्यान करने के लिए मया यत्न थे की मैं प्रयत्न करता हूँ इसलिए तद विवरण का क्या है गीता का व्याख्यान करने के लिए मै यत्न कि मैं प्रयत्न करता हूँ तो गीता के व्याख्यान के लिए क्यों प्रयत्न किया जाता है क्योंकि हाँ, क्योंकि उसके ज्ञान से समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है इसलिए ठीक है और ये जो आपने श्लोक लिखा है ना इसके अर्थ को समझ लीजिए अद्वैत भी थी पथिक व्ययम है न तो व्ययम की विशेषण सभी इसका अर्थ है वीथी है। वीथी किसे कहते है मार्ग को पथित का है चलने वाला या अनुयायीस अर्थ होगा अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय ये अद्वैत पथिक का अर्थ हुआ क्या हुआ अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय ये मसूदन सरस्वती अपने को बता रहे हैं कि मसूदन सरस्वती बहुत बड़े विद्वान बहुत बड़े ज्ञानी थे तो अद्वैत मार्ग के के द्वारा वे कैसे पूज नहीं है और क्या है स्वराज्य इसका मतलब है कि, कि सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त इसका सरल शब्दों में ये अर्थ होगा कि स्वराज्य मतलब आत्मस्वरूप में स्थित क्या इसका अर्थ होगा आत्मस्वरूप में स्थित और शब्दार्थ तो ऐसे लिख लो स्वराज्य सिंहासन पर स्थित होने के अधिकार से युक्त क्या स्वराज्य सिंहासन पर स्थित होने के अधिकार से युक्त मतलब इसका अर्थ है कि आत्मस्वरूप में स्थित होने के अधिकार से युक्त है या आत्मस्वरूप में स्थित है तो ये किसके विशेषण हो गए वयम हम के ये हमको गोप वधु बिटेन है ना कि गोप वधु कर्थ क्या होगा गोपी और गोप वधु कर्थ हुआ गोपी गोप वधु बिट कर कि गोपियों के पीछे पीछे चलने वाले गोपियों के मतलब भगवान भक्त का अनुसरण करते हैं इसलिए ऐसा कहा गया कि गोपियों के पीछे पीछे चलने वाले केनाप सठेन कि किसी सठ ने ये मरसूदन सरस्वती श्री किश्व को सठ कह रहे हैं बहुत प्यार की भाषा है ये है ना गोपियों के पीछे पीछे चलने वाले किसी ने सठेन है ना किसी सट ने फिर हठेन है ना कि अब ऐसी मेरी इच्छा के विपरीत या जबरदस्ती जबरदस्ती अपने चरणों का दास बना लिया है हठेन कर हुआ आप जबरदस्ती या अपनी इच्छा के विपरीत चरणों का दस बना लिया है दासी कृता दस बना लिया है ये सरस्वती का है अब देखेंगे तो ये, ये।, ये सब गो विचान्त है इसलिए गो विचना शिव प्रत्यय होता है ना चिव प्रत्य होता है और चौचा चौचास सूत्र से दीर्घ हो जाता है, है। मतलब दस बना लिया है दस बना लिया ये अर्थ हुआ रहते दास से चुप हो जाएगा। अब ये उपोधात समाप्त हुआ अब प्रथम अध्याय पर चलना है कुछ तो बातें सुन लेना कि युधिष्ठिर ने जब राज सुज्ञ किया तो राज सुयज्ञ का बहुत बड़े वैभव को देख करके कौरों के मन में ईर्ष्या हो गई। बहुत ईर्ष्या हो गई और उन्होंने क्या किया सतनी को आगे करके द्वित पीड़ा की और द्वित पीड़ा में छल से पांडवों को परास्त कर दिया तो उससे क्या हुआ बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ तो नियमानुसार तेरह वर्ष के पश्चात आधा राज्य पांडवों को वापस कर देना चाहिए धर्म यही है ना लेकिन जब अज्ञातवास की भी अवधि पूर्ण कल्ली पांडवों ने तो दुर्योधन ने उनको कुछ भी देने से मना कर दिया नियमानुसार देना चाहिए बोला हम कुछ भी तुमको नहीं देंगे तो इस कारण क्या हुआ कि फिर युद्ध इस कारण शुरू हुआ क्योंकि दुर्योधन उनका अधिकार देना नहीं चाहता था तो युद्ध का यही कारण बना है और फिर जब युद्ध की तैयारियां हो गई तो कौरव और पांडव दोनों पक्ष से लोग द्वारिका में श्री कृष्ण के पास गए उनसे सहयोग मांगने के लिए तो जब क्या हुआ कि दुर्योधन गया ना तो दुर्योधन ने सोचा कि हम तो बड़े आदमी हैं अब पैरों के पास क्यों खड़े हों ये तो सामान एक पशु चराने वाला एक ए, और नर्तक है तो इसके हम तो जाकर के क्या किया कि सिर की ओर खड़ा हो गया तो भगवान उस समय सो रहे थे द्वारिका में अर्जुन गए अर्जुन ने सोचा ये तो भगवान है हमसे महान है तो वो चरणों की ओर खड़े हो गए जाके अर्जुन अब भगवान की निद्रा भंग हुई तो उन्होंने पहले देखा अर्जुन को निद्रा भंग होने पर अर्जुन से बात करना चाहते थे दुर्योधन बोला नहीं हम पहले आए पहले मेरे से बात करिए आप बाद में उससे बात करना वो बाद में आया हुआ है तो फिर बताया दुर्योधन ने कि हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं युद्ध के लिए आप हमारी तरफ सहयोग कीजिए अर्जुन और अर्जुन से समझा गया आप क्या चाहते हो बोले हमारी तरफ सहयोग कीजिए तो श्री कृष्ण ने स्वयं बताया की एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ हम रहेंगे आप क्या चाहते हैं दुर्योधन ने सोचा कि सेना की तो बहुत बड़ी संख्या है कितनी 11 छोड़ी सेना है और 18 कुल थी क्यों हाँ सात पांडुओं की 11 तो इनकी थी ठीक है तो 11 छोड़ी सेना इनकी थी ना तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक और हमारी सेना रहेगी एक और हम रहेंगे आप किसको चाहते हैं तो दुर्योधन ने सोचा कि हमें सेना दे दीजिए एक आदमी क्या करेगा तो बड़ी सेना ले लिया और तो अर्जुन से कहा तुम संतुष्ट हो तो अर्जुन बोले हाँ हम बहुत संतुष्ट हैं आप हमारे पास आ जाएंगे तो हम बहुत संतुष्ट हैं श्री कृष्ण ने कहा कि सेना को छोड़कर हमको क्यों मांगा अर्जुन बोला प्रभु मैं जानता हूँ की आपसे ही सब कुछ काम बन जाएगा तो इस तरह जो है ना एक तरफ हो गई सेना और एक तरफ हो गए श्री कृष्ण और बाद में और भी छोटे मोटे राजा कुछ दुर्योधन की ओर हो गए कुछ पांडवों की ओर हो गए इस प्रकार इनकी ग्यारह क्षोणी हो गई या उनकी सात छोड़ी हो गई बहुत छोटे मोटे राजा कुछ इधर कुछ इधर ऐसे युद्ध में आ गए अब युद्ध होने का जब निश्चय हो गया तो वेद महर्षि धितष्ट्र के पास आए और बोले कि तुम अंधे हो तुम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हो और हम तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे कि तुम जो है युद्ध घर बैठे बैठे युद्ध पूरा देख लीजिये दिव्य दृष्टि दे, दे देंगे और जाने की जरूरत नहीं है जा भी नहीं सकते वृद्ध हो यही बैठे बैठे सब कुछ देखिए धित्राष्ट्र ने कहा कि मैं अपनी आँखों से अपने कुल की हत्या नहीं देखना चाहता हूँ तो हम अपने कुल का विनाश हम अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए हमको दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए लेकिन हम सुनना चाहते हैं। किसी को दिव्य दृष्टि आप दे दीजिए जो कि हमको देख करके और ठीक ठीक सुना सके तो उस समय संजय संजय की महाभारत में बहुत महिमा कही गई है बहुत भारी शास्त्रों के विद्वान थे बड़े पंडित थे तो संजय को दीप दृष्टि दी गई और संजय महारथी भी है युद्ध के मैदान में भी जाते रहे कभी कभी तो संजय और मंत्री भी है जटराष्ट्र का तो संजय को दीप दृष्टि दी गई है और वेदव्यास ने कहा है कि आप यहाँ बैठे हुए तो युद्ध की सभी घटनाओं को ठीक ठीक देख सकोगे युद्ध की घटनाओं को ही नहीं केवल पूरी दुनिया की तीनों लोगों की जिस वस्तु को जानना चाहोगे सब जान जाओगे तो जो व्यक्ति अपनी चेष्टा जो व्यक्ति जो चेष्टा करता है उसको जान जाओगे और जो चेष्टा नहीं की जाती है केवल मन में भाव आते हैं बाहर व्यक्त नहीं होते हैं उन भावों को भी जान जाओगे जो कुछ कहा नहीं गया मन में किसी रह गया उसको भी जान जाओगे तो इस प्रकार दिव्य दृष्टि वेद ने किसको दे दी है संजय को दे दी है अब क्या है की तो युद्ध आरम्भ हुआ धित को बहुत विश्वास था अपने पुत्रों के ऊपर पहले तो उसने ये पहले ये नहीं कहा युद्ध का विवरण नहीं पूछा बल्कि वो भूमंडल का हाल पूछता रहा तो संजय विभिन्न द्वीपों का वर्णन उनको सुनाते रहे तो मती आ समें, समें की, की ये अलग-अलग सप्तिन -अलग का वर्णन संजय सुनाते रहे और दृष्टा उनको सुनते रहे और युद्ध के दसवें दिन क्या हुआ कि भीष पितामा जिनके नेतृत्व में कौरवों का युद्ध चल रहा था तो दसवें दिन वो सरसैया पर गिर गए दसवें दिन वो गिर गए हैं अर्जुन ने उनको गिरा दिया युद्ध के मैदान में तो जब यह समाचार धित ने सुना कि भीष पितामा गिर गए तब उनको बहुत दुख हुआ क्यों सबसे ज्यादा महारथी तो बलवान भीष पितामा थे और उन पर ही सबसे अधिक विश्वास था उनकी वीरता का तो अब धितष्ट्र को बहुत ये कष्ट हुआ है तो दसवें दिन जब भीष सरसैया पे गिर गए हैं तब धित राष्ट्रवास तब उसने संजय से पूछा है आर्मी में दस दिन नहीं ष पचामे के गिरने के बाद ये ऋतराज में पूछा है ये दिया। तो उस समय पूछा है कि शुरू से बताइए क्या क्या हुआ है तब पूरा शुरू से इसको बता रहा है, आरंभ की घटना भी बता रहा है उस समय पूछा गया है दसवें दिन और उत्तर भी आ गया है आरंभ से जो तो पूरा पूछा उसने क्या क्या हुआ हमको ठीक ठीक बताइए अब देखिए ओम श्रीमद भगवद गीता प्रथमो अध्याय ये धृत राष्ट्र हुआ मिलकर पढ़ लीजिए कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र संजय यहाँ देखना समवेता ऐसा पदक्षेप होगा विसर्थ होगा पदक्षेप है प्रथमा बो वचनाथ है और पांडवा पांडवा हुआ देखेंगे धृतरा धृतराष्ट्र ने कहा संजया, संजया ये संबुद्धी है।, संबुद्धी है, है संजया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समेता युवोत्सवाह मामिका क्या पांडवा एवा किम अकुबा संजया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माम क्या पांडवा किम अकुरजय संजय संजय संबोधन है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा तीर्थ है तीर्थ पहले से ही है वो सतयुग का तीर्थ कुरुक्षेत्र माना गया है बहुत बड़ा तीर्थ है इसलिए उसको कहा गया धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का धर्म स्थान भूमि कुरुक्षेत्र में, में एकत्रित एक हुए संवेटा का क्या अर्थ है एकत्रित हुए पीछे मेरी आवाज जाती है देवेंद्र जी आवाज नहीं जाए तो बोल रहे ना हाँ धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने वाले युद्ध की इच्छा करने वाले क्या पांडवा के और पांडू पुत्रों ने यहां अपत्यम हां पांडव अपत्या पांडवा मेरे पक्ष के लोगों ने तथा पांडू के पुत्रों ने क्या पांडवाह एव एव यहाँ पर अपी अर्थ में है मेरे पक्ष के लोगों ने तथा पांडू के पक्ष के लोगों ने भी मेरे पक्ष के लोगों ने तथा पांडवों ने भी अर्थ में है कि वकील क्या किया लग जाएगा अन्वय देखना संजया धर्म क्षेत्र क्षेत्रे संवेता उत्सव मामकाह चाह पांडवा एवं की मकुरूव ठीक है अन्वय लगाना और वा पदार्थ लगाना ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत लोग भाष्य तो पढ़े हैं बोलते हैं भाष्य पढ़े हैं लेकिन में नहीं आता इसे बहुत बड़ी संध्या में लोग भाष्य लगाए हुए हैं अन्न नहीं आता है उनको भाष्य लगाया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये प्रश्न किसने किया है ने किया है अब संजय उ अब संजय बोल रहे हैं तो संजय जो है ना आरम से बता रहा है दसवें दिन प्रश्न किया गया है लेकिन वो क्या किया तो वही ही उत्तर शुरू से दे रहा है कि तो जब युद्ध की तैयारी हुई सेना युद्ध के मैदान में गई तो कैसी कैसी घटना घटी पूरा बता रहा है संजय पढ़ना पांडवानी दुर्योधन आचार्यमचनमीत पांडवा नी कम है आगे परत छेद देखना दुर्योधन सदा दुर्योधन सदा देखेंगे तदा दुर्योधना तदा है अन्य योगा तदा राजा दुर्योधन पांडवानेक दृष्ट आचार्य उपसंगम्य वचनम अब्रवीत तदा राजा दुर्योधन तव राजा दुर्योधन तब राजा दुर्योधन व्यूधम पांडवा व्यू की रचना से युक्त पांडवानी पांडव से अनीक, अनीक को, ए, सेना को कि व्यूधम का अर्थ क्या हुआ व्यू रचना से युक्त पांडवानिकम पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर तब राजा दुर्योधन व्यूधम रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर मतलब लड़ने के लिए जिस प्रकार सेना को खड़ा किया जाता है उस प्रकार को क्या कहते हैं व्यूहाकार कहते हैं है ना व्यू कहते हैं लड़ाई के लिए कुछ वीरों को आगे रखना पड़ेगा कुछ को पीछे रखना पड़ेगा कहीं जो है पैदल रहेंगे कहीं घुड़सवार रहेंगे कहीं हाथी पर चढ़े हुए योद्धा रहेंगे तो जैसा नियम है खड़ा करने का उस क्रम से सेना को खड़ा किया जाएगा लड़ने को तो क्या कहेंगे व्यू रूप में खड़ी है लग जाएगा व्यू रचना से युक्त या व्यू के रूप में घड़ी पांडवों की सेना को देखकर तू यहाँ पर चा के अर्थ में आया है तू का यहाँ पर अर्थ है चा देख और आचार्यम उपसंगम में और आचार्य द्रोण के पास जाकर किसके पास जाकर आचार्य द्रोण के पास जाकर वचनम अब्रवीत कहने लगा कौन कहने लगा दुर्योधन और व्यूरचना से युक्त पांडवों की सेना को किसने देखा दुरुण। और दुरुण के पास कौन गया हाँ समान कर्फ क्यों पूर्व काले है ना, ये क्या होता है तो आप हैं तो वही करता वही एक ध्यान रखना सभी क्रियाओं का एक बार हमने और देखेंगे सदा राजा दुर्योधन व्यूढ़ पांडवा निकम दृष्टवा तू आचार्यम उपसंगम्य वचनम अभवीत हो गया कुछ छोटा नहीं कोई पद तो जाकर कहा किसने कहा दुर्योध ने क्या कहा देखिए एताम।, एताम ये पदछेद पांडुपुत्राणाम आचार्य अन्वय देखेंगे आचार्य ये सम्मूरन है इसका प्रथम अन्वय होगा आचार्य तव धीमता शिष्येणा द्रुपदपुत्रेणा द्यूढ़ पांडुपुत्राणाम एक महती चमूम पशे देखेंगे आचार्य तव धीमता शिष्यण द्रुपदपुत्रेण हे आचार्य ये किस कौन कह रहा है दुर्योधन किस से कह रहा है द्रोणाचार्य से है ना आचार्य ये संबोधन है, है आचार्य तो धीमता शिष्य द्रुपद पुत्रण आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा द्रुपद के पुत्र कौन है धृष्ट कि आपके बुद्धिमान शिष्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के द्वारा है कि से पांडवों पा, पांड के पुत्रों की एकताम महातीन चमून पश्च्य इस बड़ी भारी सेना को देखिए महातीम कर महान या बड़ी भारी सेना को देखो या चमू कर सेना लग जाएगा हा? एताम महातिम चमुम पश इस बड़ी भारी सेना को देखिए है किसकी सेना ये पुत्रों की है पांडवों की है और कैसे खड़ी है ये व्यूरचना से खड़ी हुई है या व्यूरचना से युक्त है लग जाएगा एक बार उनमें और देखेंगे आचार्य तव तो धीमता शिष्य से द्रुपद पुत्रेणा द्यूधाम पांडुपुत्राणाम एताम महातिम चमूह पश इसको देखिए तो ये धृष्टुम्ध के द्वारा व्यूरचना से युक्त किसकी सेना है पांडवों की है ना ये पांडवों की है और ये धृष्ट किसके शिष्य हैं? द्रोण के द्रोण किस तरफ है सौरवों की तरफ और उनके शिष्य धृष्ट की घर है द्रोण द्रोण की नगरी मालूम है क्या है देहरादून देहरादून जाए तो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे है की द्रोणाचार्य की नगरी में आपका स्वागत है यहाँ लगा रखा है तेरा सोन तो हम गए तो हमको मालूम हुआ कि द्रोणा चाहिए यहाँ लिख रुआ है यहाँ ऐसा लिख रखा है बहुत जगह तो आप देखिए आगे अब ये देखो अत्र महेश्वरा भीमारजुन सामुदानो विराट ध्रुप महारथ ध्येकिन काशीराज सेवा शैल्य नरसुभवेका वीरवान्गदी महाराथ तीन हैं हैं अत्र अत्र है है इस इस सेना में कहते को तो यहां पर देखना कि कि बड़े बड़े धनुर्धारी बड़े बड़े अत्र इस सेना में महेशवासा बड़े बड़े धनुर्धारी बड़े बड़े धनुर्धारी युद्ध भीमार्जुन समा थे। युद्ध करने में और अर्जुन के समान सूर सूर करते क्या होता है लगाइए लगाइए लगा अत्रे महेशवासा अर्जुन समाह वो विचना अर्जुन समाह पदछेदा विसर्गा इसी प्रकार अत्रे महेशवासा महेश्वासाह युदि अर्जुन समाह सूरा अत्र इस सेना में महेशवासा बड़े बड़े धनुर्धारी युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर भीम और अर्जुन के समान जो सूरवीर है वो कैसे हैं बड़े बड़े धनुर्धारी बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले सूरवीर किसके समान है अत्र इस सेना में बड़े बड़े धनसो बड़े बड़े धनुर्धारी युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान सूरा कर सूरवीर अब वो कौन कौन है तो उनके नाम देखना भीम और अर्जुन के समान सूर युवधान युधान है ना युधान कहते हैं सात को युधान किसे कहते हैं को सात तो द्वारका से आया हुआ है हाँ श्री कृष्ण की सेना का सेनापति रहा, रहा है ये है? सार्थी किसका सार्ची अच्छा, था अच्छा ठीक है सर्ची था तो यहां देखेंगे युवधान सात्यकी विराट ये सभी नाम है सात्यकी विराट द्रुपद सात विराट ऐसा न करना विराटस क्या है ना विराटा क्या द्रुपदा क्या तो युधाना क्या विराटा क्या महारथा द्रुपदा महारथा द्रुपदा लग जाएगा और महारथी द्रुपद युधान क्या हुआ सा विराट और महारथी द्रुपदे यह द्रुपदे का विशेषण बनाया है यहाँ पर किसको महारथा को महारथी द्रुपदे और नाम देखना धृष्ट केतु इनका विस्तार जानना हो वर्णन जानना हो तो गीता प्रेस की किसी पुस्तक में देख लेना एक एक योद्धा का कुछ वर्णन दिया होगा यहाँ समय जाएगा अलग अलग यदि बताया जाए वर्णन तो, तो भाष्य बताना मुख्य है यहाँ पर भाष्य धृष्ट केतु परच्छेद क्या होगा धृष्ट चेकितान काशीराज वीरवान कुंती भोज्य है धृष्ट केतु चेकितान क्या वीरवान काशीराज और वीरवान मतलब क्या है कि पराक्रमी और पराक्रमी काशीराज पराक्रमी काशी नरेश काशी के राजा हैं है पूर्जित कुंती भोज है ना तो देखना पुरुजित कुंती भोज और नरपुंगो नरपुंगो नरपुंगो नरपुंग नरपुंग नरपुंग पराक्रमी सही नाम क्या कौन कौन हो गए धृष्ट केतु चा कंग अपने से कल आज पे दे। अपेक्षित होगा धृष्ट केतु चेकितान क्या वीरमान काशीराज और पराक्रमी काशीराज पुरुजित कुंती भोज और नरपुंगो सैद्य पराक्रमी सैद्य अगे देखना युद्ध मनु चुक्रांत उत्तम चीर्मा सौभद्र द्रौपदे चौभद्र द्रौपदे चर्वे सर्वे, सर्वे यहाँ पदच्छेद होगा युद्ध मनुआकन्ना चुक्रांता युधा और बलवान युधा बलवान विक्रांत कर्त पराक्रमी बलवान कुछ भी कर लेना क्या विक्रांत युधाम्यु और पराक्रमी युदामु युद्धाम्यु नाम है क्या वीरवान उत्मौजा और वीरवान उत्तम वीरवान का भी अर्थ वही है बलवान विक्रांत वीरवान ये सब एक ही अर्थों में है और बलवान उत्तम सौभद्र सौभद्रा कर सुभद्राया अपत्यम सुभद्राया स्त्री दिव प्रत्यया है ना हाँ ये सुभद्रा के अपत को क्या कहेंगे सौभद्रे सौभद्र नहीं ढक नहीं है ये ढक होने पर क्या होगा ए हो जाएगा ना तो ढक नहीं है ये अण ही हुआ है यह यहाँ पर ये अर्ण होकर के ये बना है ढक होने से सौभद्रे तो होगा ढक नहीं है अर्ण है यहाँ पर तो सौभद्रा अर्थ हो गया सुभद्रा का पुत्र अभिमनु सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदेय द्रौपदेय है ना ये द्रौपदेय यह ढक प्रत्यय का उदाहरण है द्रौपदी तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि द्रौपदी के पुत्र द्रौपदी का क्या हुआ द्रौपदी के पुत्र कौन पंडो द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सर्वे एवं महारथा ये सभी महारथी हैं। ये सभी हाँ सर्वे एवं महारथा ये सभी महारथी हैं। तो महारथी की गणना कहां से शुरू हुई युवधान से कहा शुरू हुई है युवधान से ले लेकर के सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यू और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी है यह वर्णन कौन कर रहा है संजय धटराष्ट्र को सुना रहे हैं और युद्ध के मैदान में कौन बोल रहा है द्रौपदी के पुत्र अच्छा पांडव द्रौपदी के पुत्री के पुत्र पांडव तो कौंसी के पुत्र हैं द्रौपदी के पुत्र नहीं है द्रौपदी के कोई दूसरे पुत्र होंगे कोई नाम जानता है द्रौपदी के पुत्रों को मार तो नवान मार दे थे देखेंगे फिर है नो छोटे थे द्रौपदी द्रौपदी तो पाँचवों पांडवों की पत्नी है ना द्रौपदी याद दिलाना वो कुछ हाँ द्रौपदी तो पांडवों की पत्नी है ठीक है क्या राघव बोला पांच है।, <laughs> है लेकिन वो तो पांडव नहीं है द्रौपदी <laughs> के पांच पुत्र हैं और कुंती के भी पांच पुत्र हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ये सब ध्यान रखना आगे देखना तो ये वर्णन कर रहा है युद्ध के मैदान में दुर्योधन किसको बता रहा है द्रोण को बता रहा है द्रोणाचार्य को आगे देखिए अस्माक विशिष्टा ये नायका विशेष सब पढ़ एक साथ बोटी भगवान भी अपरयाप्त इतना लगा लेना तू दिजोत्तम किंतु हे दिजोत्तम दिवजोत्तम या संबोधन है द्रोण के लिए किंतु हे द्विजोत्तम सैन्य से अस्क से ये विशिष्टा विशिष्ट पदच्छेद होगा ये विशिष्टा नायका निबोध देखेंगे तू दिजोत्तम ये अस्क्य विशिष्ट नाय प्रदेश ब्रवीम देखिए तो दिजोक्त किंतु हे दिजोक्त अस्माक सैन्य से हमारी सेना के ये विशिष्टा नायिका जो विशिष्ट नायक है हमारी सेना के जो विशिष्ट नायक है जो विशिष्ट योद्धा है फिर क्या कहेंगे तान निबोध उनको जानिए उनको जानिए अथवा उनको समझ लीजिए उनको समझ लीजिए अर्थ है आपको बोध कराने के लिए या आपको समझाने के लिए तानव्रवी में उनको कह रहा हूँ उनको कह रहा हूँ किसे कह रहा हूँ हमारी सेना हाँ हमारी सेना के जो विशिष्ट नायक हैं उनको है ना न अपनी सेना के विशिष्ट नायकों को लग जाएगा एक बार उनमें और देखेंगे तू दिजोत्तम अस्माक सैन्य से ये विशिष्ट नायकाबोध से संज्ञारान विम जब ध्रवीमी उत्तम पुरुष एक प्रचन्न क्रिया है तो वह हम का अध्ययन कर लेना की मैं आपको बोध कराने के लिए मैं उनको कह रहा हूँ कौन कह रहा है दुर्योधन दुर्योधन कह रहा है किसके प्रति कह रहा है द्रोण के प्रति भगवान मतलब आप द्रोण के प्रति कह रहा है ना भगवान तथा एव एवं तथा एवं अन्वय देखेंगे भगवान मतलब आप षम का अर्थ है कि पितामह भीष्म ने भगवान क्या भीषमा क्या कर्णा क्या समिति कृपा ऐसा चाक स्वयं कर लिया करो जहाँ पे होना देखिये यथा संभव चा कन्मय बाद के के पदों को जोड़ने लिए करना चाहिए आप भीष पितामा कर्ण तो समिति जया कृपा और ए, युद्ध विजयी कृपाचार्य समिति जया समिति का अर्थ पर युद्ध है की युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण क्या तथय सोमदत्ति और उसी प्रकार सोमदत्ति यहाँ पर सोमदत्त का पुत्र सूत्र है ना अथ ई तो से अपत्यर्थ में क्या होगा ई तो सोमदत्त सोमदत्ति ही और सोमदत्त का पुत्र उसका नाम है भूरी लग जाएगा एक बार और देखेंगे भगवान क्या भीषमा क्या करणा क्या समितिम जया कृपा अश्वत्थामा क्या विकर्ण तथा एवं सोमदत्ती और वैसे ही सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा आगे देखेंगे क्या क्या मदरथे तत्व जीविता अन्य बहुआसूरा और मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार मदरसे है ना मदरसे कर थे मेरे लिए क्या मदरसे और मेरे लिए जीवन देने को तैयार है अन्य बहुआ सूराह अन्य बहुत वीर हैं और मेरे लिए जीवन देने को तैयार अन्य बहुत वीर हैं। वे कैसे है नाना शस्त्र प्रहणाह नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले हैं तथा सर्वे युद्ध विशारदाह सर्वे युद्ध कला में निपुण हैं ये सभी युद्ध कला में निपुण हैं। लग जाएगा क्या मदर्थे तत्त जीविता अन्य बहुवा सूराह नाना शस्त्र प्रहणाह सर्वे युद्ध विसार अब देखेंगे अपरियाम सदअस्कम बलम भी पर्याप्तम तू इदम एम तू इदम देखिए भीषमा अस्माकम अपर्याप्तम भीषमा भी रक्षित करते हैं पितामा भीष्म के द्वारा रक्षित पितामह भीष्म ही सेनापति हैं कौरवों की सेना के सेनापति कौन है भीष्म पितामह तो भीष्म पितामा के नेतृत्व में दस दिन युद्ध लड़ा गया तो ये है तो भीषमा भी रक्षितम भीष्म पितामा के द्वारा रक्षित असमकम तद हमारी व सेना बलम का से सेना हमारी व सेना अपर्याप्तम अपर्याप्त है अर्थात पांडवों से युद्ध करने में समर्थ नहीं है अपने बल को क्या बोल रहा है अपर्याप्त बोल रहा है और भीम के द्वारा रक्षित जो पांडवों का बल है उसे पर्याप्त कह रहा है क्यों कह रहा है क्योंकि वो जानता है भीष पितामय सबसे बड़े वीर हैं लेकिन भीष पितामा हमारा पक्ष ही नहीं करेंगे वो सत्य सत्य का पक्ष करते हैं इसलिए वो केवल हमारा ही पक्ष करें ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो भीष पितामा के कारण ही वो बोल रहा है कि वो अपर्याप्त है क्योंकि भीष पितामय का मन तो रहता था पांडवों की ओर क्यों जानते थे की पाण्डु धर्मात्मा है तो मन उधर रहता था और इनका नमक खाया था इसलिए घर करते थे लड़ाई तो पूरी वीरता के साथ किया है उसने कोई कायरता नहीं की है लेकिन फिर भी दुर्योधन ने उनको बहुत फटकारा है कि दुर्योधन भी उनको बोला भीष खिदामय को कि आप जो है हमारा नमक खाते हैं और उनसे मिलकर के रहते हैं इसलिए आप कुशलता से युद्ध नहीं करते हैं तभी देखो नौ दिन हो गए और हमारी विजय नहीं हो पाई है तुम तो नमक हमारा खाते हो रोटी हमारी तो खाते हो और मन तुम्हारा उ बना रहता है इसलिए हमारी विजय नहीं हो पा रही है तुम ठीक युद्ध करो तो हम जीत जाएंगे ऐसा उनको बहुत अपमानित किया दुर्योधन ने तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल हमें श्री कृष्ण को सस्त धारण करा कर लेगा जो होगा देखा जाएगा दुर्योधन ने कहा फिर उन्होंने प्रतिज्ञा कठोर की है तो भीष्म तो बहुत धर्मात्मा है न्यायप्रिय है लेकिन वो उनको दुर्योधन को उन पर विश्वास नहीं तभी अपर्याप्तम बोल रहा है भीषमा अभी रक्षितम अस्माकम तदबलम अपर्याप्तम भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी युवा सेना अपर्याप्तम पांडवों के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं है और कुछ लोग पर्याप्तम का भी अन्वे उधर कर लेते हैं लेकिन वो आगे के प्रसंग से लगता है कि ऐसा ही अन्वय ठीक है अपर्याप्तम का ऊपर ही करना चाहिए तू इदम तू भीतम एम तू भीम भी रक्षितम भी, भी ए शाम इदम बलम पर्याप्तम तू भीमाक्षितम भी किंतु भीम के द्वारा रक्षित ऐते करते पांडवों का इदम बलम ये थे या सेना पर्याप्तम करते पर्याप्त है किंतु भीम के द्वारा रक्षिते पांडवों की या सेना पर्याप्त है या पांडवों की या सेना युद्ध करने में समर्थ है युद्ध करने में समर्थ है अच्छा समय क्या हुआ जब युद्ध जनकरी में जाते हैं लोग पढ़ने चालीस सभी और तो थोड़ा पाठ चल जाएगा है दो तीन श्लोक पढ़ लो आयने अयन सुन चार सर्वे सर्चाई संग संय हाँ देखे देखे के पांच हम ततःनु सर्व्य अवस्थिता सर्वे एनसु ये प्रदचर सर्वे सर्वे, सर्वे एव ही भीष्मनताे जहाँ जिहे व्यकिन और सभी स्थानों पर युद्ध के लिए जो अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हैं ना क्या मोर्चा भी कहते हैं ना उसको शायद हिंदी में मोर्चा शब्द मराठी रखेंगे क्या है? है, है अच्छा ये ये उर्दू फारसी से आया हुआ होगा संस्कृत में ऐसा शब्द नहीं है हिंदी में भी ऐसा बोलते हैं क्या सर्वेश और और सभी स्थानों पर या एक, एक चलिए सभी स्थानों पर या तो सभी मोर्चों पर क्या सभी आ, और सभी मोर्चों पर यथा भागम अवस्थिता अपने अपने स्थान पर स्थित होकर क्या सर्वे ऐनेसु और सभी मोर्चों पर यथा भागम अवस्थिता अपने अपने स्थान पर स्थित होकर भवंता सर्वे योगी आप सभी लोग आप या एवं और ही का भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है ही भी एवं अर्थ को ही कह रहा है कभी कभी पादपूर्ति के लिए भी कुछ ऐसे शब्द डाल दिए जाते हैं या सर्वे एनेशु और सभी मोर्चों पर यथा बागम अवस्थिता अपने अपने स्थान पर स्थित होकर भगवंत सर्वे एवं आप सब लोग निश्चित रूप से भीषम एवा भी रक्षन पितामा भी की ही रक्षा करें पितामा भी की ही हाँ क्योंकि भीष में जो है सेनापति है सेनापति की रक्षा करने से सेनापति और अच्छी तरह लड़ सकता है अच्छा हो गया आगे देखना तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंह नीनद उच्च विनद्य उच्च लगाइए कुरुवृद्धा पितामह तस्य हर संजनयन कुरु मतलब कुरु कुरुवशियों में वृद्ध पितामा भी दुर्योधन की दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए या दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए ऐसा हृदय का अध्ययन भी कर सकते हैं की दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए एक बार और देखेंगे कुरुवृद्धा प्रतापवान पितामह प्रतापवान को भी पितामह का विशेषण बना लेना अच्छा रहेगा क्या कुरुवृद्धा प्रतापवान पितामह तस्य हर्षम संजनयन की कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीषण ने भी दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए उच्च सिंह नागम विन उच्च है की उच्च स्वर से सिंघनादम विनद्य कार्ते हैं कि सिंह ना, सिंहनाद करके या सिंह के समान गर्जना करके संखम दत्मु संख को बजाया उच्च ही सिंह नादम विनद्य उच्च स्वर से सिंह के समान गर्जना करके संखम दत्मऊ संख को बजाया किसने बजाया किताम ने हाँ तो जब जोर से बजाया तो दूरी को हर्ष हर्ष हो गया प्रसन्नता हो गई हर्ष करते हो गई हो गया होगा समय है हाँ घड़ी हमारी यहाँ दिया करो ओम पूर्ण मजा आई अच्छी तरह तैयार करो है ना से नन्वय कर सको उन शामिल